जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं आयुर्वेदाचार्य हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विशाखा गर्गे हमारे साथ हैं जलगांव से बिलोंग करते हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर विशाखा गर्गे का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार विशाखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग जानते हैं कि अब जून में 21 तारीख को जो है योगा डे की शुरुआत होने वाली है तो हम चाहते हैं कि योगा पर आपसे चर्चा करें योगा में जिस तरह से हम लोग जो कुछ आज कर रहे हैं जो फिज़िकल अपेयस के लिए हम लोग उस दिन तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं और डेली रूटीन में भी कुछ लोग करते होंगे लेकिन सही मायने में योगा क्या है और किस तरह से उसकी शुरुआत सिस्टम्स क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं जैसे आयुर्वेद शास्त्र में योगा के बारे में पूरा डिटेल्स बताया है अष्टांग योग अष्टांग योग के आधार में आठ बातें बताई गई है कि जीवन में हमें सुखी रहना है स्वास्थ्य चाहिए तो जैसे आहार का इम्पॉर्टेंस है वैसे दूसरा महत्व है एक्सरसाइज का तो उसका जो है कि हम लोग कुछ हालचाल अपने शरीर की करते हैं साथ में मन का भी संतुलन रखते हैं तो उसमें जो बताया गया है तो आठ जो स्टेप्स है अष्टांग योग है उसमें यह यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अब हट योग के अंदर ये बातें बताई गई है और सारी दुनिया को वही पता है लेकिन हट योग के बाद जो एम है उसका वो पाना वही जो राजयोग है उसके लिए ये बेसिक बातें हैं ये कम्प्लीट योग नहीं है हम लोग जो मना रहे हैं कि इक्कीस तारीख को तो वो जो मनाते हैं योग डे वो जो है सिर्फ इस तरह के, के जो स्टेप्स लेके कंप्लीट होने वाला नहीं है जो योगा क्लासेस भी इतने चल रहे हैं तो योगा क्लासेस में भी बताया जाता है सिर्फ आसन और प्राणायाम को लेकिन उसके पहले जो दो बातें बताई गई है अगर वो जीवन में है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर फिर हमें योग का बेनिफिट मिलता है तो योग शब्द ही वैसे तो पता है कि युज धातु से बना है कनेक्ट करना है तो मन को कनेक्ट करना है बॉडी से सिर्फ इतना ही नहीं है इसमें कि आगे के स्टेप यानी के लिए ये बेसिक थिंग्स है तो आयुर्वेद शास्त्र में जैसे स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमुक्ष रहा ये जो एम है आयुर्वेद का तो उस हिसाब से योग का महत्व काफ़ी दिया गया है इसलिए जैसे द्वापार योग शुरू हुआ जैसे आयुर्वेद शास्त्र इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ और जैसे डिसीजेस आने लगे तो वैसे योग का इंट्रोडक्शन बढ़ता गया फिर जैसे ये हो गया कि योग को सिर्फ साधु संन्यासी इन्होंने अप्लीकेशन किया जो गृहस्थ जीवन में उन्होंने नहीं उसको इम्पोर्टेंस दिया लेकिन अभी जब समय आ गया है हर तरीके से सभी स्वास्थ्य चाहते हैं मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो फिर अब ये हुआ कि अब घर घर में काफ़ी ये पहुँच गया है फिर भी सिर्फ भारत में इसका काफ़ी अप्लीकेशन था और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सारे विश्व में ये भारत का जो योग है प्राचीन योग है ये पहुंचाते जाएंगे लेकिन एम जैसे है हमारा राजयोग है वो प्राचीन योग है वो पहुंचाना है ये स्टेप्स हमने कुछ ली है सिर्फ तो अभी तो उसकी तरह से आगे जाएगा ये लेकिन अभी ये लोगों के दिमाग में पूरा जाए ये ज़रूरी है यम में जो बातें आती ये है कि जैसे सत्य है अस्थ्य है अहिंसा है ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह ये पांच बातें हैं तो ज़रूरी है कि हर योगा क्लास में पहले ये बातें क्या मतलब रखती है ये समझें फिर जो नियम में बातें बात बाते बताई गई है कि उसमें भी है कि शौच है संतुष्टता है तप है स्वयं अध्ययन है और फिर है ईश्वर प्रणिधान तो ये बातें पहले होनी चाहिए इसको डिटेल में समझाए और फिर वो एक्सरसाइज कर लें क्योंकि ये है कि हम लोग जो देख रहे हैं आसन कर रहे हैं ना आसन सच में बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका क्योंकि इसमें हम लोग को, कोई भी स्थिति लेते हैं और कॉन्स्टेंट उस पोजिशन में रहते हैं तो उसका यह है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर अच्छा दबाव आता है और फिर वो एक्टिवेट होने लगते हैं अभी ये एक बातें आसन में हो जाती है प्राणायाम है कि हम प्राण वायु एक तरह का हमारे शरीर में जो पांच तरह के के वायु है उसमें एक एक प्राण वायु है कि उसका संचार पूरे शरीर में रहता है तो वो जो प्राण है उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं तो जैसा जैसा अभ्यास बढ़ता जाता है तो हमारी शारीरिक स्थिति काफी और मानसिक काफी एकाग्रता इससे बढ़ती है तो वो बेनिफिट हमें मिलता है तो जो भी हमारे शरीर में जो भी संस्था है पचन संस्था है श्वसन संस्था है तो हमारी हार्मोनल सिस्टीम है या प्रजनन संस्था है इसके ऊपर इन आसनों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं और जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिसीजेस ज़्यादा जो आ रहे हैं वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम, कम हो गई स्टिफनेस अंदर हो गया है हर ऑर्गन में स्टिफनेस तो और वैसे ही स्वभाव में भी है तो उसी के कारण जो है कि हर तरह के दर्द शुरू हो गए हैं तो डिसीजेस जो है इनको हम काफ़ी मात्रा में इससे कंट्रोल कर सकते हैं तो आसन हर तरीके के हर संस्था के लिए अलग अलग बताए गए हैं और जो भी डिसीजेस भी आ रहे हैं ज़्यादा हार्मोनल इंबैलेंस के आ रहे हैं तो हारमोनम इंबैलेंस करने के लिए योगासन जो है वो श्रेष्ठ व्यायाम प्रकार है बाकी तरह के के व्यायाम प्रकार है लेकिन वो सिर्फ बॉडी को एक्टिव करते हैं उसका जो कंटिन्यूस हमें एक रिजल्ट चाहिए बाहर आना चाहिए वो नहीं निकलता है तो ये जो कॉन्स्टेंट हम एक स्थिति लेके जब बैठे कोई आसन में तो पूरी तरह से वो ऑर्गन है वो एक तरीके से रिजनेट होने लगता है और इसी का ये जो है प्राणायाम है ये भी इसी तरह से फ्रेश फ्रेशनेस आता है और जैसे ये स्टेप्स बताई गई है ना तो आठ स्टेप्स एक एक चढ़ना ही ज़रूरी है यम के बाद नियम करो ही फिर बाद में ये करो आसन करो और जैसा हम आसन की एक अच्छी स्टेज ले लेते हैं बॉडी एक तैयार हो जाती है फिर प्राणायाम भी ईजी हो जाता है और फिर आगे की स्टेप्स करने के लिए मतलब जो बताया है कि धारणा ध्यान जो बताया प्रत्याहार और समाधि तो वो करने के लिए हमें पूरी हेल्प मिलती है बॉडी से पूरा सहकार्य मिलता है नहीं तो बॉडी तैयार नहीं होती और हम लोग काफ़ी डिसीजेज़ के ऊपर कंट्रोलर फिर एक एक स्टेप से ले सकते आसन से हम लोग काफ़ी ले लेंगे उसके बाद हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो वो स्टेप इजी जाती है और प्राणायाम से यह होता है कि पूरा फ्रेशनेस बॉडी का हल्कापन काफ़ी डिटैचमेंट स्टिफनेस कम ये रिजल्ट मिल जाते और ये एक एक स्टेप इजी भी है मतलब इजी योगी हमें सीखना समझना जो है सहज योगी करना है प्राचीन जो योग है सहज योगी है लेकिन उसके लिए ये स्टेप्स ऐसे चढ़े जाती है और फिर वो योग इजी हो जाता है डॉक्टर विशाखा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आज हम लोग योगा डे के ऊपर या योग के बारे में जब जानकारी हासिल करते हैं तो मोटे तौर पे हम लोग आसन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं प्राणायाम करते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो नियम संयम है यम है पत है जो आपने बताया वो सारी चीज़ें अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमको देता है और वो कैसा रिज़ल्ट देता है वो भी बातें आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है हमें मैं चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग इसकी शुरुआत करें क्या ये सब चीज़ें जो आपने बताया है वो सारी चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम जाता है या बहुत समझना पड़ता है या अलग से कुछ समय देना पड़ता नहीं इसीलिए ये है कि साइमल्टेनियसली हमारा हट योग और राजयोग चलता रहे क्योंकि जो बातें हैं जैसे यम नियम की धारणा करने के लिए भी हमें राजयोग हेल्प करने वाला है और जैसे हम लोग हटियो का शुरू करते हैं तो वार्म सेस जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो साइमल्टेनियसली कॉम्बिनेशन ये हमें रिजल्ट लाता है इसलिए हमें जो भी क्लासेस अभी जगह जगह पे चल रहे हैं इसमें ये कॉम्बिनेशन ही चाहिए है कॉम्बिनेशन करो तो इजी दोनों बातें हो जाती हैं और हमें स्वास्थ्य ईजी तो मिलने वाला है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में अगर हम इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ये आपने कहा चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और योगा क्या है योग क्या है वो सारी बातें आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर जो राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर जो चीज़ें आपको योग के माध्यम से मिली है मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे एक क्लास जो लेता है हमें जो योगा के लिए जो गाइड करता है सच में वो राजयोगी हो ना तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से स्वास्थ्य के दृष्टि योग का हमें महत्व अच्छी तरह से सिखा सकता है क्योंकि ये जो पूरा जीवन जो चल रहा है वो वाइब्रेशंस के ऊपर चलता है तो हमारे वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट करना ये कॉम्बिनेशन से हम सीखेंगे और जितना प्योरिटी प्योर वाइब्रेशंस, अच्छी भावनाएं निकलती जाएगी तो ये जग है बहुत सुंदर बनता जाएगा स्वास्थ्य फिर हमारे लिए दूर नहीं है इतना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपको एक मैसेज के तौर पर उन्होंने बताया डॉक्टर विशाखा जी ने ये एक राजयोगी के द्वारा अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि बॉडी हमारे वाइब्रेशन से चलती हैं तो वो सारी चीज़ें हमें आ, मिलती हैं और राजयोग के माध्यम से वो चीज़ें होती हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके के रिजल्ट हमारे पास आता है और हम उसका अनुभव बहुत जल्दी कर पाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच का बहुत बहुत धन्यवाद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 You're the. हम लड़ते रहे हर रोज योग करते रहे ये ऊर्जा है एक जीत की इसमें शांति संगीत की हमें जाना है दुनिया को योग्य सिखाना है